न देवी न चंद मतिशरु दुड़जीरा पेड़ा गुरु स्मरण हृदय ग्रहु प्रणाम करहु गणपत माला न दशा करहु समक समत्त देह सुरसत्त कुळो रोहड़ो मटे कूर्ब है मल महेन्दवानो गिण कोळ आलो जलमियों भयो वंश न जुभाण मंडोवर चुंडे महिप कूर्ब दीयोजश काज प्रगळो द्रब मोती पमंगरी जगमग गजराज आले घर दुलम घर मुदे जलम लियानस अनूप शुक्ल पक्ष तिथ सप्तमी रसु दर्शन रूप तखत विराई दिश तव दिल शुद्ध पेख उदार कवि आटिक मददान कव परणाई कर प्यार हुआ धवल मंगल हर बजे विशेष राजेश्वर उत्साह धर्म धारण पितु पितामात निजी अति वंशाल महा आदि ईश्वरी म तुरमंता गिगनपंता सुरसमंता शियाया भागां वसंता तरसमता लघसमता लाविया मंजर मिटंता वाऊरवंता नीबतंता नीशरी अतिवंशगा्ल पक्षणवादमाल ईशरी माँवादशरी पर चापजानी जगत जानी शहब खानी साखती कीरत कहानी भवन भाणी दिश दिशाणी दाखति आलम अजानी वेदवाणी धरप्रमाणी धीशरी अति वंशालन पक्षपालन वादमालन ईशरी माँ वाद अनुभव ईशरी एक समय ईखम गहर गीखम समर बीखम सज्जयौ दुर दीखम तौर तीखम कर अरीखम कज्जयौ नवह हथौनीखम झड़ जीखम कविटीखम केशरी अति वंशाल पक्षपालदमाल ईश्वरी मां आद अनुभव ईशरी भोले भुजाजी कछ कहाजी रिशछाजी रावे या सुरभा मंगाई रथ सजाजी इतबिराजी आवे या मुख हूंतमारी बचनताई गहर लाई गीसरी अतिवंस आलण पक्षपालण आदि मालण ईश्री माँ अनुभव ईश्वरी भय क्रोध भारी सुण अकारी दुनि सारी देखताँ परघड़ अपारी तनुतयारी सुजल झारी शेखताँ उठ झाड़ आरी सत्करारी बेशभारी बीसरी अति वंशालण पक्षपालण वादमालण ईश्वरी माँ वाद अनुभव ईश्वरी पौरस प्रचंडी मुल्कमंडी खड़बिहंडी सोखणी द्वैभुज अदंडी पात ठंडी पोखणी प्रभुता अखंडी जोतपंडी रिमरझंडी रिशरी अति वंशालन पक्षपालन वाधमालण ईशरी मांगाद अनुभव ईशरी सबकोल सदाजी पूजपाजी आनंद आज आरती थानंग थपाजी जलचढ़ाजी धूमपधा धारती नह बेदनाजी वैशहाजी ताली तीसरी अति ती वंशालण पक्षपालन आदि ईशरी मा आदि अनुभव ईशरी करणी मेहाजी तु कहायी उग्रताई आशति सैनल वेदायी तू सदाई शुभ उमाई सासती राजल उदायई जलसरायी वेदनायी भीषरी अति वंशालन पक्षपालन आदिमालन ईश्वरी मांग आदि अनुभव ईशरी जल मधुर जाजा सदन साजा तनु ताज़ा तनुता यंकर सुखद काजा कविराजा अन समाजा आही आहि प्रति प्राज़ा दिल धैराजा धीसरी अति वंशाल पक्ष पालन आदि ईश्वरी म आदि अनुभव तो अनुभव ईश्वरीदय मालण महमाई आदु कुरणचावी वरदाई संसार सकल परचा संसारुण पावे दुलाई देरावे तखत आला हरी हारो आशरो बड़ बेरी बंगली बड़े बेरा पग बापी साख दो अमापी पुत्र पोत पर उदय रवि दर्शन आवे बाजे ढोल विशेष गंठ जाघ गावे सरावे साख सोभी धर थल अंजस धरे मालण प्रताप निषद कव कवि करो वो बट चक मोटल चंग पुरू कविरागण सौ बयासी जेठ महीनों अग हट अग जीते के बड़े था हर समझ वकत तो अनुसार कवि भाई सगा देख समाज बसे हमेशा बनाया समुद्र उन्नीस से बयासी में और कुदरतों अगले साल तेरासी में से और ते में चंद्र आरा बेटा एक चार छपे जस चंडिका सरब ख्यात सरबंद कव धूड़े रूपग आठ दस छंद चार छपे जस चंडिका सरब ख्यात सरबंद कव धूड़े रूपग किठ दस छंद भगवत श्री मालन जी निशानी कवि सालू जी हाथ महान कभी वा है सारखा सदाई कहाई कविख जपाई उन ईशरी जुग अंबाई कमल बदे सोल सतोत सवाई पर जुग बेन अम्बा दूले दूल्हे तब दखियो बचन सुणबाई ए अम्बा धर आपनी रुख कोण रखाई तात बचन सुण तुर ती है दर्शाई कवि आटी कम बाण बान पेखे पर चार बीतिया भांडू भंडूले भाई खुने रही राई। प्रगोली खूणे पागती थाई, थट आत स्वामी बकवाज बहाई देवी ने कछु दखी भोले भोजाई श्रवण वायक संभले चक चढ़ाई धोम झला हल देखा उठ बाहर आई धबला दूधेड़ा तत्काल जोताई सागड़ी चड बल चल आक घड़ी में आव देव बेराई आया थानक आपर जल जड़ दे जल आ गंगा प्रगट चौक में हरियाल हवाई आनंद सेवक आपरा चित फूल छाई कवि आप आवृंद ठाकुर करे ब्रज भोम भेण आई सोरा बोल वे सुख वास सदाई देवासर साधू शरण दीपे दूल आई आई जाने आपरो सालू शरण आई आटशद नवन दुपी मेरी मममाई माद्रिन्दे जीरा चंद रेणकी रास रे बावरा कज्या सालु जी राकयड़ाई त्वं साजे सोछब पणन चक डमरू वणन डमंक रमे रास जुग जनन रचगु घर गणन गमंक साजे सोछब पणन चक डमरू वणन डमंक रमे रास जुग जनन रचगु घर गणन गमंक तू तो घू घर पै गण झणन जंझर गण फाब बणन प्रग गणन फेरे वीणा सुर चणन नर बज गाज हणन घर बणन गेरे सुर वाहन रणन रथ रंबा शोभ गणन सब पणन समय मान कृषार बणन अंगमालास निरत जुग जणन रमै दिवी रास निरत जुग जणन रमै झलकत नत झड़ हड़ल नग जग मग भड़ल कमल रजनमल भयंग चूड़ी भुज खड़ल रड़ल चंद्रावल मिलल चपल जड़ अकल मयंग कई राग कड़ल भय हु कल जुगल बिमल पुल शकल जमे माणक शृंगार बणन अंग माल रास नृत जुग जणन रमे देवी रास नृत जुग जणन रमे धमकत गिर धर झ झरर इम मंजर सुरर सरर भमत शेरय खेतल छिप पररररररररररर कर रंगा भू खण फरर फेरी तरर फेरे बर गूबज बरर घरर त्रम्बागल नजर भर नर अमर नमे मान कृष्णगार अंग अंगमालण रास निरत जुग जन रमे देवी रास नृत जुग जन रमे जम झम बजत बहुत बौत धम धम गूंजत जत गयण धरा डम डम इम बजत बहुत अथ डमरू खेतल नम नम बदत खरा गम घम फिर देथ अर्क भमय माणक शृंगार भणन अंग माल रास नृत जुग जन रमे देवी रास नृत जुग जन रमे तु तो जमे रास जुग जन नमय शृंगार भमेश्वर झमे रास जुग जन नमे शिव नाग मुनेश्वर जमे राश जोग जानू ना दमे अतो दानवा देवी जमे राश जोग जानू ना कभी आंधी से भमे ने केवी अत घड़के शोलो आदरण हरि सत्रवो रां सालण समय सेवगां कष्ट पालन सकता राश ये मो मालना रम्मे कुछ ऐसा लो जरा कह रहा कि छप्पे भी हाजुना एक दोटो छप्पे इंसान है तू आवड़ाव तार तू नागानो पर तप्पे तू मट मड़ ते मरे राजान सुंदागे थपे तू में ताजे ताज बिखट लोक बेराजे तू सल तप तेज सगत साजे तू साची मा तब बाट घाटों रख वाली दुख विष भुजाली पर देश देश, देश धारण उपर करण अवारी आला हरी माल मोयणी छपे हो साल माओ मालत पाल करी पूे जो ना अज्ञात है, श्री माधवन दीदराचंद, मेरा ये आत्मनिवास कविया विरजलाल जीरा बनायेडा। धरनी ये ना तो माहौ धरनी सुख कारणी सूर्य राज्य, मोजरनी रखो मदतो दुखा रनी दुलायो, दक्कों सजे सजे दुलायरो पानो जोड़ा लगे पाया, करो तो नुम कव ऊपरे रखो बेरा ईराय। तु न मो जग तंब तुझेर नाज मोजे दुख मेटण मालण माज धरापुर लोक तुझे बहुधाज लखा रीज पत रखत दुलाज नगे ऋके उपाय तय अंब तुंगी बिच तुझ वग तंब पिता बच तुझ लगावण पार धरापुर नीम अले खत धार निरख द नींब सबय सिर नाज मुर धर बीच वडा महमाज नमित सेवक आवत नेश महीपत पूजत पाव हमेश बजे हदनापुत ढोल शोभित गजे धर पहाड़ गण लगित नचे ऋधुआगड़ बचे विधि वेद पुराण शोभित मुंजा देद देश्वर बाकर बाकर चाक लगावत भोग चंडी नव लाख सगती यशो हत हाथ त्रिशूल झेलो मेल्लो 64 जो गणो झुल लहे नव लाख सगती लूर फग हद पायल बजत पुर समा सम चम जाउ घर गुघर चोल जम्मा जम्मा बाजे रहीम झोड़ लगे हद चूड़ तरणा पोल पूनम चंद लिलाट चखन नख भूख यंग सचीर शरीर रचो सूर राेतीस करोड़ जप जपे कर जोड़ अनंत संसार महीबर निर ओ वेगट मास खलकत खलग गंगा जळ खास बडी जळ गंग बेचे पग भाव फकर श्री बात कहते सुख पावकड घाया लग भरया जळ कुंभ नमन नमन नाचत मोर अनुपमते हरिआल तणी हगमग उपजत नाद एलावे अथग समापोये दुल सोता बहु सुख दळ दर काप हटानाय दुख दया कर मुझ दहो वरदान कथों तो ये कीरत संभळ कान तोमेर करे कव मात दुल सोता वरदाई मेरे करे दहो सदाई। करे दहो बरो आवड करन आई धान के हरी ज सहित आवंत सुर दर्शन कमरी तो एकादश चंप दुहा फिर उभे दखा दूय छपे फिर दाख उत हरी बीच आप ढोले फिर कंचन छाजे साथ रे दृष्टि कवि करे हमेशा श्री मदन जीरा छोरासी चारणी जगदम्बा अवतार मनिजे नाम कव मलणम हम आई मुदय शरण आई सधार चौरी दिन चारणी अम्बारो अवतार मलण म हम आई उदय शरण आई सधार चौरसी दिन चारणी अम्बारो अवतार ओम तो अवतार धर हिंगल बणी बिरवड़ी खूबड़ बूट बैचर तवांदी देवल तणि शैण ला करो शक्ति सांगे आशा कंबरी महम्मा श्री दूलाय माल साय शंकरी माँ शाह रह जय शंकर उनचामंड तू ही राजा काड़ी मोगल कहि सच्ची शचिराय आई गाजन सही सहि ज्वालामुखी लटयाल जोगण पाल तो परमेश्वरी महम्माय श्री दुलायम साय की कीजे शंकरी मां शाय रह रह जामती पैथल जीर्ण माता सावत्री नागवी सावि नाघवी नेतल गिरा गंगा गायत्री वैशाद मुंबा मां भवानी खाग धरखे मंकरी महम्मा श्री दुलाय मालन शाय कि जय मां माँ शाय रह जय शंक मोटवी राजल कामहिमा पोजी रूपल फखांशीतलापुरा उमा सोनल ईशरी वासु अखामिण रमय साते मानसरिया घेर रास घमंक महमाय श्री दूलायज मालण शायकी जय शंक माँ शाय, मा शाय रह गी गाय लाच बल्ला गवरी होल गेहल हर्षदि चाचवी आची मात चाहन रवेची लांगीर दी पावई दुर्गा पाव पूजा पावपूजा बाघवाह वंकरी महम्मा श्रीदुलाय मालन साय की जय शंक मां शाय रह जय शंक सुब्रह्म दे संसार दे सत्सर्वरिय सारखी शिवदेवजोम शजुशीलौ देम साहु दिनदखी चापौ अन्नोप मातचंदु ऋधदु आशा रंक महमाय श्रीदूलाय मलन शायकी जय शंक मा शाय जय शंकर नारायणी तू तो नागणेचि सांव रावत शरी अरबद्ध अर्बद रेची गायण पूरी ते मड़े सुंधे मात तू ही अंबिका आला हरि महमाय श्री दूलाय मालण शाय जय शंक माँ शाहय रह जय धड़वट बिराजी थान था बदयकी चंबड़ा संपजय चिर जा छंद शांबल मोद आनंद मंगला शक्तेश कविअकर्त शोभा दीप धूमपद नंक महम्मा श्रीदूलाय मालय की जय शंक माँ शाय, शाय रह करे शंकर भगवती विष भजा नमो पगा सिर नाय लाज रख लोवड़िया शंगवाहिनी सकत जगत पर चापू जानी इंदु लाई धल देश धनो तोरण जणे आणी हरि आळ रहे चंद्रस अलक कलक आश राखे खरी कवि सकत कहे नवनद करण हे मालण आला हरि श्री मदनधीर रचंदे कव्या शक्ति दान री रचना है वो आलाणो साथे हेत तो वो साळणो हरि समोंदाज हरी चढ़े हरी चे ममाय हलण सा हरि समंद हरी हरी चढ़े छे व हम छंद्रोटक तुम तो माज सहाज कर प्रणमो नित बीष भुजा तुजीष नमो दिन दुल सुता प्रभुता धरणि कुलवाट नैराट दया करणि भुज वक्र त्रिशूल चक्र भमय रिम दाटन खाग वज्राग रम्य सिंह वाहन डाह दैत सही कर सह शबेल कही डू बार हट थी याद धन माल वाल वंश थी चव एक मिग्र मास कुल श्रवाानी धारा झूमपड़ लाज लगे पग कुंकुम मंडत हाल पगे संग साधणिया अम्ब किया तरू अम्ब जठ सुण सास पिता मुख बात सही महीपत पत लखे तो रखे न मही रामत क्रामत अम्ब कियासो नीम धीया हव माल मात विख्यात होजी बसुधा जस बेल अपेल बोई कवटी कम्मा बी कम्मा बीरत कम सौटणरत रोकण कौक प्रमान प्रमान भित तरण दल पत थप जण शीमाह उछाह जच मन्न मंडप मोद प्रमोद, प्रमोद मच बिदे रीत जट रीत बणी तुलना लाज रूप रीत तरणी तदबंदरा हि संद तरणा जम रूप निशंघ असंग जना सुर भ्याद घेर घनशेर सही मोड़ी याथ बाट सों मही गऊ गाल ऊंताट कही क्रम टिकम सों सब बात कह इम कूक ही हिय खूक भर क्रोध सु जोत तरणि भ्रगुटी चंड चंचल गंचल छोड़ चल्यो हव टीक मपाल मिसाल हलियो कर रीश जग सि कपे मन झाल उग मपे कवी जंग कियो लख टाल बाल लियो कुल सोच बलोच करे वतन भड़ गले प्रणवीर शरीर पड़ी थंब अजे रीत के यी बीत अखं नेर खो चित मात शुकात रही खो हेतठाड़ भजाजी झाड़ होजी गृह रूठ दुलाइय उठ गजी पुण सारथ सुमरथ बैल पगा उण दूधड़ बाछड़ कीद अगा कर हाकल दाकल हल कह बछड़ा रथ जत तोरथ बहे घर पेख बेराइये एक घड़ी खुद आय होजी मह खड़ी लखी या राजे यन धन अच्छे की कवि अक्षकुंप अनुतवि जल बोत वन्नाप सन्नाप जमी बातरी छाल सद तेर सोण छिमंडल तेण समति सतधार विचार महाशगति जलधाग ली बिन वाघ जली प्रमजोत ओ दोी प्रगेड़ी जय हो जय कार ओचार जटे रचे रह रीत सुख्रीत रटे भट ढोल मृदंग भज सहना तारितारज ग्रित जोत होत घणी सौरभ धूप अनूप बणी शुभथान चढ़ मिषठान सही मन भावन पावन गीद मही जड़ माल बडी हरियाल जठे तिण तो ओरण ओठ तठे प्रथमी पर चाचर चा प्रगटे करिया बिनती भय रोग कटे सुर राय सहाय करग तम तणी महिमा जब रि आप अम्मा सदा धर ज करिया भर याद दया करजे सिमरा जगेड़ा सलटे मन संताप मेटे पत सही कवि तो आई दीणा पे सपत आई कुलरी राखण वर दाई दाखे दान बड़ो निज थान बिरई शेव गए हेलो सुने देवी धन दुला श्री मालन जी रचनाशक्ति कविया देवी दुलाई हसुर राई सगत्या मालण महम माई ह वसे विराई विष अथ देवी दुलाई हसुर राई सगत्याँ शिरे मालण महम्माई हसे विराई विष अथ तो देवी दूलाई अंबे आई परचांछाई प्रभुताई पावक प्रजलाई उठकर आई पग अरुणाई प्रगटाई बाला पणबाई अंब उपाई पनपन प्रति मालन मामाई सदा सहा है आई विष हथि है वरदाई विष हथि टी कमटन ही गायां बाहर संद ही कवजीत कराई हल आई जमदड खाई मम आई सदास भांडू भोजाई कुबच कहाई सुन रीसाई सुर आई बछड़ा जुतवाई तो आतुर आई बाई बरदाई जल जड़ देह जल आई सुख सरसाई सगत झूल सथी माल मह सदास सेवक शरण आई वंश बधाई इज पाई इदकई थल में जल थाई साख सवाई थान थपाई थिरताई सुख संप्रद आई आपे आई थाई कमी नथी सदा राई माहे वरदाई महई सदास सिंह वाह शगति परचां प्रगति थित अणथगति प्रभाथई लखथानक लगति ज्योतष जगती भानव भगति सुफल भई उर्माफग उगति जसकर जुगति कविय शक्ति कथी मालण महमाई सदा सहाई हैसराई बिष हथि मा है वरदाई बिष हथि मालण देव महमाई बिष हथ अंब बडाड़ी शगत प्रवाड़ा सा च दया करणी दाढ़ाली भांडु पीहर भाव ऊपर साई उपर करणेल मातृावी महमायी ते शक आला हरी दूल सुवी ऊव गाउ मे नवन सदा मन श्री मदर में अर्ज करू सन तिरठ में बोर्थ में वर्माष्टी का दिन पूरा हुआ बस बेराई बिच में सुर आई शुभ चिंत दुलाई मालन हंद पै जेरी कथों सदई क्रीत बस बेराई बिच में सुर आई शुभ चिंत दुलाई मालन हों पेजेरी कथों सदई क्रीत दोसूर राज करे नित्य करिताज कवेसुर पाज तुझेर तो नाज पणू महमाज चंडी वर दाज सो मालू आज धूल आज केणू मन सोच में ताज खुशी मुझ गाज गुणा चिताज ग्रह भज आमन सा कृपाल भवानी दूल सो के है जी ये विष थी ज ब्रवे हित वास लिया करोजे विश्व वास खर चंद्रघास त्रिशूल उमकत धास माद धरो सुख वास रखो सुख संपत रटन के्यासमन सा कृपाल भवानी दे दूल हित माज, माज बिरवे श्रृणंगारनूप सगतिय तेजंगा पार पधार तठे असवार हरि कर धारसु आयुध जोगणिया अग्लार जठे खमंकार हजार कर खेतल आबध राजय कर ऐह भज यामन सात कृपाल भवानिय दूल सता सुख मौज दहेजी बीस अभी हित मौज ब्रवे साथ सात शोपात सेवक जातरि पूजक ब्रात जमय दुख घात टह शुभ भात दीपावण साहण रात प्रभात समय चित फूलय छात प्रख्यात वर्णी सब मालण मात के गोठ महे भजिया मन सा कृपाल भवानी दूल शोता सुखमाज दहेजी हितुमास ब्रवे ष महेश सगतिय जोगण थट हमेश जम हिठे मेटावण पेश हजारेशीठ मृगेशमन सा कृपाल भवानी दूल शोता हित माज ब्रवे चड यज्ञ धूप माली पुन चंदन ज्योत ज खंडन दीप जठ मड कुंदन छत्र प्रकाश त माल रणव बृंदन कृत रट दुख कृंदन मेट दव निकंदन संपत चंदन बृद्ध सहे भजे सा कृपाल भवानी दूल सुख माज दहेजी हित माज ब्रवे कु छोरु कुछोरु होवे कोई कालण से वृद्ध झालण सही ही अरिथट उथाल अकृत मालण आलण वंशमहि हित व अग्रहालण मात हमेशा शात्रवशाल संप्रत है भजेमन साच कृपाल भवानिय दूल है मौजु दहेजिय बीसहति हित ब्रवे के जान पर पिछ माण कवि आन सचे मन जान प्रमाण भपै जा सोर माण रुत्रण रखे सुख संपत कृत सजी दुनियान कृपाल भवानी दूल श्रोता सुख माज दहे हित तो माज भ्रवे तु दुलाई दातार संसार सरावे विधि कु न पावे बदे पुत्र परिवार अन्न धन धार अपिजय कुल जुग आदि कारण वर्जे सगतिया था थाट सारा सिर जेरी कविंद हजाराधु करीर्त सुण कान जस धारो कर जोड़ दाखे दान सगत कवि कीीर्त सजी दूहो छंद आठ कलश छपे नारो कह प्रतिदिन लायक पाठ सी जी, माधुनजे रोगीत वैलियो रचना शक्तिदान करिया तो मालनों दे मातू अर्जे सुनो मोरी दूलाई की जे मत्तो दे रे शादे की आंचा डाउस हांप्रत्ये बीच अति आजे उनों बेर संगबा हनो फरी आदर सुनंता लेखपुर जोगनों लट्टिया आल भजांत्र सुब्रु खाके भड़कंती डोकेरुडी आजे डाढ़ाड़ साचे ही ऐसे मर त आलस कदे किओ आप भिखमी पुड़ो आया कई बारा ते मेटियो अगे संताप धन रोगेड़ भिखम जद दिठो जीव मूझ जपियो जाप चिंता मेट किया मन चंगो धिन अंबा राखी धनिया आप रणव ब्रह मायड़ रखवाली वाली आलो अड़ी आली राखण लाज दया करण देवी दाढ़ाली तू मोतियाँ वाली सिर ताज भांडू थल जलम भवानी आला वारठ वंश उजाल कविम विवाह दे आपी परमा उपजाया थया अंबा कियो मां लियो सेवक पालट नींब किया दुख मेटण छह दुलाई तू आई तिण भूत चालो मेट भवानी यथया निरोग आविया थान एकलोते वाड़क ने अम्बा दीना थैज जीवत दान चूड़ायण डाक रो चाड़ो फेल फितूर मिटे तो लाय ब जाय अलगी लखितिथ आया मालण रे थान कलश प्रसाद लिया सुखकारी भय हरी बभूत देवहा ज्योत किया थारी जगत अम्बा कटे पीढ़ सारी तत्काल आई थान विराई अम्बा लीला प्रवत छाई चहु और मालण तुझे शरण महमाया तर तर बदे सवाया तौर हुए कृपा जद विष हथी मिले सफलता विद्या मान दुलास दु बिना गुण देवे सुख संपत जश धन संतान विष हथि धन थारा बिरधा बड़ा पणैरी रीत बदित छोरु कदे होयो कछोरु मेर करे तय माई तलाया पण भगवती मे बाड़किया थारा माँ बाप भूल चूक कानी मत भाड़े पाले वृद्ध धारा धने आप जगतारे जिसो जगत में अवर नहीं मारे आधार सदा सहायक पुभ सब, सब खिमें तू अब खिमे बेड़ो तार बुर चिंता बेरी ठग वासंग रखे तुम अड़गा सुर राय चोर उच्क चक्कर मैं मति पढ़ण दिजे महम्माय दुर्घटना दुर्विशनासु राखे नित दूर सतसंगी सेणारी संगत भगवती दीजे भरपूर आला हरी भीण ती आईज कै मैर करें सब पर माँ बाप टिकमरा रातारी टुकिय धर विशेष रखे धणे आप हरिओ भावो रे हमेशा इमृत जलरी छटा अनूप वेल बदे कुलरी जस बीती राज प्रताप सदा सुख रूप अमृत मेट नवे नद आणी अपूजानी शुद्ध मन कर पूज्य शरण रखे सगत सुररानी तोरण रि धन आणी तूज मालण दे मात सुण मरी